संतमानि श्रुति स्मृति पुराण मालय करूणाल नमा भगवत्द शंकर लोकशंक शंकर शंकरचार्य केशव बाधरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवत ईश्वर गुराज मूर्तिभागिने व्योमद व्यादेहाय दक्षिणमूर्त नमः शांति शांति शांति अथरोनोपनिषद इसमें लो पंचम प्रश्न में पंचम मंत्र का विचार चल रहा था सभ्य सत्य काम का ये प्रश्न था पंचम प्रश्न ये है पंचम प्रश्न इसमें वंकार का उपासना और उसका फल का कथन हो रहा है यह चतुर्थ और पंचम मंत्र में ये दोनों जगह में कहा गया यह पुनर पुनर्ता चतुर्थ मंत्र में कहा गया था द्विमात्रेण और पंचम मंत्र में कहा गया त्रिमात्रेण ऐण यह दोनों में तृतीया दिखता है तो तृतीया का अर्थ होना चाहिए कारण तो पूर्व पक्ष कहता है कि कर्णकारक साक्षात दिखता है आप इसको कर्म कारकत्व क्यों व्यत्यय कर रहे हैं व्यत्यय अर्थात विपरिणाम क्यों कर ले रहे हैं तो सिद्धांत कहा कि टीका में दिया था ओंकार अभिध्यायित स यदि एकमात्रम अभिध्यायित इसी प्रकार की दिवार द्वितीय श्रवण हुआ है और ये द्वितीय का अर्थ अगर आप विषयत्व नहीं लेंगे तो फिर ये अन्यथा अन्यथा अर्थात ये द्वितीय बाद हो जाएगा Premises, अभी पूर्व पक्ष कहते हैं द्वितीय दो बार सुनाया गया ओंकार अभिध्याय तो प्रथम मंत्र में था प्रथम मंत्र था पंचम प्रश्न का प्रथम मंत्र में और यदि एक मात्रम तो इसी प्रकार ये तृतीय मंत्र में था तो ये द्वितीय विभक्ति दो बार आया और तृतीय विभक्ति तो दो बार आया चतुर्थ मंत्र में था द्विमात्रेण पंचम मंत्र में है त्रिमात्रेण ये द्वितीय विभक्ति भी दो बार आ गया तो पूर्वपक्ष कहता है कि अथ यदि द्विमात्रेण यह यहाँ पुनः त्रिमात्रेण चृतीया अभी द्विवार श्रुता द्विमात्रेण चतुर्थ मंत्र में था त्रिमात्रेण पंचम मंत्र में है यहाँ भी तो ये तृतीय विभक्ति ये भी दो बार सुना गया द्विवार श्रुता हेतुत्वपेक्षा कर्णवें सोरसाच कारक विभक्ति आप द्वितीय विभक्ति को अभिध्यान में कर्म मान करके हेतु अर्थ में लेते हैं और ये जो द्विमात्रेण त्रिमात्रेण यहाँ दोनों तृतीया दिखता है आप इसको कर्ण कर्मत्वेन विपरिणाम करते हैं कहते हैं दिखता है तृतीया विभक्ति आप उसको कर्म कैसे कर देते हैं विपरिणाम करने के लिए भी कोई तो संबंध निमित्त होना चाहिए साक्षात तृतीय तो विभक्ति दिख रही है और आप उसको द्वितीय करते हैं उत्तर देते हैं कि हेतु मान लेंगे निमित्त हेतु मान लेंगे क्या निमित्त हेतु कहते हैं उपासना में विषय है जो विषय है वो कर्म होगा तो यहाँ जो तृतीया दिया है द्विमात्र त्रिमात्रण ये दोनों कर्ण नहीं हो करके हेतु अर्थ में तृतीया ऐसे मान लेंगे साधक तो कर्ण होता है और है तो यहां हेतु तृतीया तो यहाँ हेतुअर्थ में तृतीया मान लेंगे हेतु किंतु वास्तविक द्वितिया अर्थात द्वितीय विभुक्ति कर्म ये क्रिया के प्रति हेतु होता है तो हेतु अर्थ में तृतीया ऐसे गौण प्रयोग मान लेंगे पुरोपक्ष कहता है कि देखिए अभी द्विमात्रेण द्रीम, यह पुनर्यतम त्रिमात्रेण चैति तृतीया अभी दो बार सुना गया और तृतीया को आप हेतु कह करके द्वितीया में विपरिणाम कर रहे हैं उसके अपेक्षा ये तृतीया को कर्णत्व तृतीया साक्षात्करण अधिक बलवान कारक है तो सा करणत्व स्वरसाच स्वरस अर्थात कोई विपरिणाम नहीं कर रहे हैं और कारक विभक्तवाच साक्षात्ण कारक हुआ तस्या तो भी बाधो न युक्त अब अभी तृतीया का भी बाध नहीं करना चाहिए आप तृतीया को विपरिणाम करके द्वितीय कर देते हैं और भय दिखाते हैं क्या नहीं तो द्वितीय श्रुति बाध हो जाएगी अभी आप तृतीया को जब विपरिणाम कर देते हैं तो तृतीय श्रुति बाद हो जाएगी ये तो समान दोष आएगा इत संकते ऐसे पूर्व पक्ष संया भाष्य में अभी अर्थात तो बला समान हो गया आप तृतीया को द्वितीय करते हैं तर्क देते हैं कि यह हेतु है कर्म है विषय है और तृतीया को द्वितीय कर दिया क्यों कहते हैं द्वितीया दो बार सुना गया और पूर्व पक्ष कहते हैं हम भी कहते हैं तृतीया दो बार सुनाया गया तो बला तो समान हुआ क्यों आप तृतीया को द्वितिया कर देते हैं तृतीया को तृतीया रहने दीजिए इस प्रकार के लेंगे तभी जब विनिगमना विरह हो गया तभी सिद्धांती विनिगमना दिखाएगा क्यों ये तृतीया को द्वितीया कर देता है यद्यपि भाष्य में तृतीय पंक्ति में यद्यपि तृतीया अभिधानत्व कर्णत्व उपपद्यते तृतीय अभिधानत्व कर्णत्व अर्थात तो करणत्व कहाँ दिखता है कहते हैं तृतीय अभिधान जहाँ हुआ है कर्ण और तृतीय अभिधान ये समानाधिकरण है तृतीय अभिधानत्व कर्णत्व अभी तृतीय अभिधान में कैसा समास कहेंगे कर्णों को कहेगा अभिधान का अर्थ वाचक अन्य पदार्थ हो गया कर्ण तृतीय अभिधानम यश अभिधानम था वाचक शब्द तृतीया जहाँ वाचक शब्द होता है वो कर्ण को ही कहेगा तृतीय अभिधानत्व कर्णत्व उपपद्यते सिद्धांती कह रहा है आप जो बात कह रहे हैं तृतीय विभक्ति दिखता है तो कर्ण लेना चाहिए हाँ ठीक है तथापि प्रकृत अनुरोधात प्रकृत जो अभी चल रहा है विचार चल रहा है उसका आरंभ में प्रथम मंत्र में था ओंकारम अभिध्याय प्रथम में था द्वितीय विभक्ति प्रकृत अनुरोधात त्रिमात्र परम पुरुषम द्वितीयाव परिणया और यह जो अभी मंत्र चल रहा है देखिए यह पुनर्यतम त्रिमात्रेण परम पुरुष परम पुरुषों में द्वितीय विभक्ति दिया गया और त्रिमात्रेण त्रिमात्र हो गया ओंकार तो ओंकारम परम पुरुषम अर्थात ओंकार को आलंबन बना करके उसमें आरोप करते हैं परम पुरुषम इसलिए ये जो त्रिमात्रेण है उसको त्रिमात्रम ओंकारम ऐसा कर लेना अर्थात ये संगत है सिद्धांत कह रहे हैं प्रकृत अनुरोधात अर्थात प्रक्रम आरंभ में प्रथम मंत्र में कहा गया था ओंकारम अभिध्यायित उसका अनुरोध से त्रिमात्रम जो त्रिमात्रेण है उसको त्रिमात्रम करके परम पुरुषम के साथ सामानधिकरण्य कर लेना है तो आरोप सामानकरण्यम जैसे लिंगम शिवत्वेन अभिध्यायित इसी प्रकार की यहाँ ओंकार परम पुरुषम अभिध्यायित परम पुरुषमी द्वितीय द्वितीय एवं परिणया द्वितीय अभिभक्ति में इसका परिणाम कर लेना चाहिए तो यहाँ तक तो पंक्ति आधा में रख करके टीका में देखिए द्वितीय द्वेस्यापी कर्मत्व स्वारस्यात सिद्धांत कहता है कि आपने कह दिए तृतीय विभक्ति कर्ण में स्वारस्य स्वारस्य अर्थात सोष्य रस अर्थात स्वाभाविक रूप से तृतीय करण को कहेगा सिद्धांत कहता है कि द्वितीय द्वेस्यापी कर्मत्वे स्वारस्यात् तो दो द्वितीय द्वितीय कर्मों को कहेगा स्वाभाविक रूप से और अर्थात बला समान हो गया द्वितीय कर्म को कहेगा तृतीयकरण को कहेगा सिद्धांत ही कह रहा है कि उपक्रम स्था उपक्रमस्तत्वाच तसे प्राबल्यम उपक्रम में भी द्वितीय है तो उपक्रम होने से वो प्रबल होगा उपक्रम प्रबल कहते हैं वो एक न्याय देते हैं मीमांसा में विचार करते हैं असंजात विरोधी असंजात विरोधी न्याय अर्थात जिस समय में द्वितीय विभक्ति आया प्रथम मंत्र में ओंकारम अभिध्यायित उस समय में तृतीया विभक्ति थी क्या नहीं आया था तो जिस समय में द्वितीया का जन्म हुआ उस समय में तृतीया विभक्ति वहाँ था ही नहीं तो उसका कोई विरोधी था ही नहीं उसको कहा जाता है असंजात विरोधी द्वितीय विभक्ति श्रवण होने का समय में उसका विरोधी का श्रवण ही नहीं हो रहा है विरोधी उसका जन्म नहीं हुआ है असंजात विरोधी जो होता है वो बलवान होता है और जिस समय में तृतीया उत्पन्न हुआ उस समय में द्वितीया प्रथम से विद्यमान है तो विद्यमान होने से वो बलवत होकर के द्वितिया तृतीया को बात कर देगा असंजात विरोधी न्याय कहा जाता है सिद्धांति उत्तर देता है तथापि आपको प्रकृत अर्थात प्रक्रम आरंभ का अनुरोध से द्वितीया में विपरिणाम कर लेना चाहिए टीका में आ गया प्रकृत इति प्रकृ प्रकृत का अर्थ प्रक्रम अनुरोधात प्रक्रम आरंभ अनुरोधन किंच और भी सिद्धांत कह रहे हैं द्वितीय द्वय उक्त अभेद श्रुति दो द्वितीय विभक्ति प्रथम मंत्र तृतीय मंत्र में उसके द्वारा अभेद श्रुति कहा जाता है अभेद अर्थात आरोप्य और अधिष्ठान ये दोनों में अभेद कहा जाता है जहाँ आरोप सामान अधिकरणीय कहा जाता है लिंगम शिवत्व अभिध्यायित तो अर्थात जो शिवलिंग है कहते हैं वो शिव जी है तो वास्तविक क्या शिवलिंग शिवजी नहीं हो गया कहते हैं आरोप समान जानते हैं फिर भी समानाधिकरण्य कहा जाता है मनोब्रह्मेति उपासित इसी प्रकार की यहाँ द्वितीय श्रुति से अभेद कहा जाता है और आगे एतेन एवं आयतने न एक तरम ये द्वितीय मंत्र में था जो एक मत्रमित एन आयतन वो तो तृतीय मंत्र में एकमात्र आया था ओ प्रायांत द्वितीय मंत्र में था तो परम्चा, परम्चा, परम्चा, ब्रम्चा, ब्रम्चा, एक सत्यम परम च पर च्रम्मा यदारस्मा विद्वान्तेन आयतन में एकत्र ये जो द्वितीय मंत्र में था यहाँ भी कहा गया कि एक आयतन और आगे भी आएगा सप्तम मंत्र में आयतन एव अन्वेति ये आगे सप्तम मंत्र में भी आएगा इति आलम्बन वाच्य आयतन श्रुतिदय च बहुश्रुति अनुरोधन तृतीयद्व त्याज्य ये सब और भी अधिक मंत्र है जो कि मतलब ये द्वितीय मंत्र है सप्तम मंत्र है ये सब में कहा जाएगा कि ओंकार आलंबन ओंकार आलंबन और आलंबन में आरोप करके हम उप जहाँ उपासना करते हैं ये दोनों में समानाधिकरण्य कहा जाता है जैसे कहते हैं सालग्रामम विष्णु त्वे उपासित तो इस प्रकार कहा जाएगा इस प्रकार के लिंगम शिवत्व मनो ब्रह्मत्व इस प्रकार के ये दोनों में समानाधिकरण्य कहा जाता है समानाधिकरण्य होने से विभक्ति समान रहेगी ना भिन्न हो जाएगी समान रहना होगा तो सिद्धांत कहता है कि देखिए ये सबको आलम्बन ओंकार को आलंबन बनाया गया आलंबन वाच्य आयतन श्रुतिद्वय यह द्वितीय मंत्र सप्तम मंत्र में जो आयतन आयतन शब्द आया है उसका अर्थ हो गया आलम्बन आलम्बन और जो आरोप आर, आरोप्य ये दोनों में समानाधिकरण होकर के समान विभक्ति होना आवश्यक है आलंबन वाच्य आयतन श्रुतिद्वयम ची इति बहु है न सिद्धांत कहते हैं कि देखिये हम आपको चार श्रुति का प्रमाण दे दिए दो तो साक्षात द्वितीय है और बाकी दो श्रुति में ये ओंकार को आलंबन कहा गया जो कि आरोप के साथ समानाधिकरण होकर के द्वितीय विभक्ति प्राप्त करना चाहिए बहुश्रुति अनुरोध है न तृतीय द्वयम त्याज्यम तृतीय द्वयम एक है द्विमात्रेण और दूसरा है त्रिमात्रेण ये दोनों तृतीय विभक्ति त्याज इसके लिए अभी सिद्धांती और भी प्रमाण देता है खाली हम नहीं ऐसे है जी भी कहें ब्यास जी नहीं शायद हाँ ब्यास जी का ही है दो जगह में आया है महाभारत में त्यजे त्यकम कुल त्यजत एकम कुलश्यार्थे छः नंबर टिप्पणी बड़ा महाराजी दे दिए ग्राम स्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपद से आत्मार्थे सकलम त्यजित देखिए चतुर्थ हम लोग के लिए उपयोगी है आत्मार्थे सकलम त्यजत अगर आत्म करना है तो सब कुछ त्याग कर देना है कहीं कोई अर्थात संबंध नहीं आवश्यकता नहीं है कुछ नहीं है इस प्रकार त्यजेत एकम कुलस्यार्थे कुलों को बचाना है तो एक को छोड़ देना चाहिए ये विदुर जी उपदेश देते हैं धृतराष्ट्र को जब दुर्योधन का दुष्कर्म बढ़ता है तो वो उपदेश देते हैं ये एक आया और दूसरा भी और शायद दुष्यंत तो शकुंतला उपाख्यान में भी ये श्लोक फिर आया है तेजते कम कुल न्याय भाष्यम आगे स तृतीय मात्रा मात्रारूपस्तेजसी इस न्याय से ये तृतीया विभक्ति का द्वितियाक्ति दुति, विपरिणाम तो कर लेना चाहिए स आगे भाष्यम तृतीय मात्रा मतारूपस्तेजसी सूर्य भवति ध्यायमानो मृतोपि सूर्यात सोमलोकादिव न पुनरावर्तते किंतु सूर्य सम्पन्न मात्रा एवं स तृतीय मात्रा रूपस जो ये तीनों मात्रा का ध्यान करता है यह त्रिमात्रेण अर्थात तो केवल तृतीय मात्रा केवल एक मात्रा को नहीं लेना है पहले भाष्य में स्पष्ट कर दिया था यहाँ तीनों मात्रा को लेना है तो किंतु इसमें तृतीय मात्रा जो है वो प्रधान होता है किंतु पूर्व में था एक एक मात्रा प्रथम मात्रा और द्वितीय मात्रा मात्रा यहाँ किंतु तीनों मात्रा लेना है ये तीनों मात्रा का उपासना करता है किंतु यही ब्रह्म है निर्गुण निराकार ब्रह्म है ऐसा नहीं जानता है वो परम पुरुष कह करके सूर्य अंतर्गत हिरण्य मान करके उपासना करता है इसलिए ये भी ठीक नहीं हुआ आगे कहेंगे ये भी अर्थात ये उपासना भी ठीक नहीं है वो भी अर्थात मुक्ति नहीं हो जाएगी जा ब्रह्मलोक केवल हो जाएगा भाष्य में स तृतीयमात्रारूपस् तृतीय रूप तेजसी सूर्य संपन्नो होती सूर्य अर्थात आदित्य मंडलस्थ हिरण्यगर्भ उसके साथ एक हो जाता है ध्यायमानः ध्यान करता हुआ मृतोपी सूर्यात सोमलोकाव न पुनरावर्तते जैसे द्वि द्विमात्र का जो ध्यान किया सोमलोक गया और वहाँ से किंतु फिर पुनरावर्तित पुनरावर्तन हो गया किंतु ये जो तीनों मात्रा का ध्यान करने वाला वह पुनरावर्तन नहीं होगा किंतु सूर्य संपन्न मात्र एवं सूर्य संपन्न मात्र स पाप मना अच्छा आगे टिका में यद्यपि त्रय ध्यानात् एव रूपीव तस् ध्यान करने से मात्रात्रय रूप हुआ जिसका ध्यान करेगा ध्येयस्वरूप वही चित्त में दृढ़ हो जाएगा तो मात्रात्रय रूपी होना चाहिए तस् तथापि तृतीयमात्राया असाधारणिया तत्पाधान्य निर्देश बोध्यम यहाँ तीन मात्रा का ध्यान कर रहा है इसलिए कहना चाहिए था कि तीनों मात्रा का ध्यान करके तीनों मात्रा रूप को प्राप्त करता है किंतु भाष्य में पंक्ति आ गया स तृतीय मात्रा रूपस तृतीय मात्रा कह दिया तीनों मात्रा को कहना चाहिए तृतीय मात्रा रूप हो गया तेज तो उसको प्राप्त किया तो यह अर्थात मंत्र और भाष्य समान नहीं हुआ टीकाकार कह रहे हैं तृतीय मात्रा यहाँ असाधारण अर्थात प्रधान है तो प्राधान्य भाष्य में निर्देश कर दिया गया और तृतीय मात्रा मात्रारूप इति सप्तम यंत्र पाठे तो यहाँ भाष्य में दे दिया तृतीय मात्रा मात्रारूप तेजसी अगर यहाँ तृतीय मात्रा रूपे इस प्रकार की सप्तम यंत्र अगर पाठ होता और वो पाठ तृतीय मात्रा रूपे सूर्य संपन्नो भवति ये थोड़ा पाठ और सरल भी होता है किंतु भाष्य में दे दिया गया तृतीय मात्रा रूपस तेजसी तेजसी सूर्य सब सप्तमी रखा गया किंतु तृतीय मात्रा रूप प्रथमा रखा गया तो इसलिए कहते हैं टीका में तृतीय मात्रा रूपे इति सप्तमी अंत पाठ है अगर ऐसा होता तत तो तो सूर्य विशेषणम जो है तेजसी सूर्य सम्पन्न सूर्य का विशेषण हो जाता मकार से आधित्य। जो मकार है वो आदित्य आदिपे से नवटिपणी दे दिए मृग्यम दृग्यंस आगे भाष्य में मे यहादोदर सर्पस्वचा विच्यते जीर्ण विर्मुक्त स पुनर्नवो यथा यदोदर त्वचा विर्च्यते त्वक के साथ विनिर्मुक्त हो जाता है अर्थात त्वक से विनिर्मुक्त हो जाता है जीर्ण त्व विनिर्मुक्त जीर्ण जो त्वक त्व अर्थात उसका जो कैंसुला कहते हैं वो जब जीर्ण हो जाता है उससे वो मुक्त हो जाता है स स सर्प पुनर्नवो भवति फिर नूतन हो जाता है उसका शरीर एवं ह व ए यथा दृष्टान्त जैसे ये पादोदर सर्प ये अपना त्वक से विनि मुक्त हो जाता है ये दृष्टांत हुआ इसी प्रकार के स सऊपासक पापमना सर्पत्वस्थनीयन अशुद्धिपेण विनर्मुक्त साम तृतीय मात्रा ऊर्धम उन्नयते उन्नीयते हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मण लोक सत्याख्यम जैसे दृष्टांत में सर्प अपना तवक से मुक्त हो जाता है इसी प्रकार के उपासक पाप मना पाप से मुक्त हो जाता है पाप दृष्टांत में है कहते हैं सर्पत्व स्थानीय यही हो गया पाप अशुद्धि रूपेण विनिर्मुक्त ये पाप से उपासक विनिर्मुक्त मुक्त हो जाता है होने से सामभीर तृतीय मात्रा रूपेर ऊर्धम उन्नियते साम मंत्र के द्वारा वो साम मंत्र तृतीय मात्रा रूप है उनके द्वारा ऊर्ध्व उन्नीयते ऊपर लिया जाता है ऊर्धम कहाँ कहते हैं ब्रह्म लोकम ब्रह्म लोकम अर्थात हिरण्य गर्भलोक तो ब्रह्मणोलोकम इति लोकम यहाँ ष्ठी है कहीं शब्द प्रयोग होता है ब्रह्म लोकमें कर्मधारा अर्थात ब्रह्म एवं लोकलोक में एक जाग में ऐसा आया है यहाँ किंतु ब्रह्मणो लोकम ष्टी क्योंकि गमन यहाँ गमन होता है गति होती है वहाँ जाता है सत्याख्यम वो हिरण्य को सत्य कहते हैं टीका में हिरण्यगर्भस्य हिण्यगर्भ से जीवघन अनागत अवेक्षण न्याय हिरण्यगर्भ लोक में जे वो जीवघन गना, जीव परम पुरुषम ईक्षते ऐसा मंत्र है सस्मा स जीवघना पर पुरष ईक्ष्य त ईक्षत इक्ष्यत में लट् लकार कह दिया गया ईक्षते तो कहते हैं अभी तो वो नहीं देखता है अभी तो ये शरीर में है इसलिए टीका में कहते हैं हिरण्य गर्भ हिरण्यगर्भ जो है जीव घन घन अर्थात समष्टि समष्टि जीव है तो इसको ईक्ष लौट कहते हैं अनागत अवेक्षण अभी नहीं है आगे अभी आया नहीं वो स्थिति अनागत अवेक्षण भावी पदार्थ का कथन करना इस प्रकार ये न्याय ने उपादयती भाष्य में स हिरण्यगर्भ है सर्वेशा संसारीण आत्मभूतः आत्मभूत जो हिरण्यगर्भ लोगों को प्राप्त करेगा तीन मात्रा का ध्यान करने वाले वो सारे जीवों का आत्मभूतः स ही अंतरात्मा वही अंतरात्मा अर्थात सभी स्थूल शरीर के अंदर में वही लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर बनकर के हिरण्यगर्भ ही विद्यमान है लिंग रूपेण सर्वभूता स अंतरात्मा वही सभी जीवों का अंतरात्मा कैसे कितने हैं लिंग रूपेण ना। सर्वभूता नाम सारे भूतों का जो सूक्ष्म शरीर है इन्हीं का समष्टि ही हिरण्यगर्भ तस्मिन ही लिंगात्मनि संहता सर्वे जीवा वही जो समि लिंग शरीर हो गया हिरण्यगर्भ उसी में सब सव्यि संहत है जैसे कहा जाएगा ये महाकाश में जितने घटाकाश मठाकाश कर्काकाश गुहाकाश जितना आकाश स महाकाश में ही सहत संहत अर्थात उसमें एकीभूत टीका में, एकी में। लिंग रूपेण जो भाष्य में दिया पंचम पंक्ति का अंतिम है लिंग रूपेण इसका अर्थ कहते हैं समष्टि लिंग रूपेण इत्यर्थ वही हिरण्य गर्भ तस्मिन आगे टीका में समष्टिलिंगात्मनी हिरण्यगर्भे व्यष्टिलिंगाभिमान जीवा गोत्वसामादय इव संहता समिलिंगात्मनी जो समीलिंग है हिण्यगर्भ उसमें हिण्यगर्भे व्यष्टिलिंग अभिमान जीवा व्यष्टिलिंग में अभिमान करने का स्वभाव है जिनका जीव ते बेस्टी में अभिमान करना यही जीवत्व तो ये बेस्टी अभिमान जितना जितना शिथिल हो अर्थात ये शरीर मन इसका ज़्यादा रक्षा करना इसके बारे में ज़्यादा सोचना ये होने से अर्थात इसमें अभिमान अधिक तो धीरे धीरे इसको छोड़ देने का है अर्थात ये शरीर मन ये सब प्रारब्ध में चलेंगे शरीर व्याधि प्रारब्ध में मन दुख प्रारब्ब में जितना है उतना होगा इस प्रकार की बुद्धि होने से धीरे धीरे अभिमान छूट जाता है हम उसको और परिहार करने का उद्यम इतना नहीं करते हैं तो जब परिहार करने का उद्यम करते रहते हैं और कुछ प्राप्ति करने का भी उद्यम रहता है तो ये दोनों प्रकार होने से हम उसका बंधन में रहते हैं तो ये प्राप्ति परिहार है ये दोनों प्रकार की जब छूट जाएगा तब तो फिर कहते हैं व्यष्टिलिंग अभिमान ये छुट जाएगा सर्वे जीवा ब्यिलिंग में अभिमान करते हैं दृष्टांत देते हैं गोत्व सामान्य खंड मुंडादय गोत्व ये हो गया सामान्य खंड मुंडो ये सब हो गया विशेष खंड अर्थात तो गौ का जैसे पूछ कट गया तो उसका कहेंगे खंड सिंह टूट जाने से मुंडा इस प्रकार के शब्द शास्त्र में व्यवहार करते हैं तो ये सामान्य में विशेष सब संघत संघत आठ नंबर टिप्पणी कह दिए उपाधि भेदे कल्पिता महाकाश में जैसे घटाकाश ये सब कर्काकाश गुहाका काश ये सब जैसे संहत कह देते हैं उपाधि भेदेन न भिन्न जैसा प्रतीत होना यही संहत शब्द का अर्थ हो गया इधानीम वाक्यम योजयति, अभी मंत्र मंत्रवाक्य का योजना दिखाते हैं भाष्य में तस्मात्जीव घन इसलिए वो हिरण्यगर्भ गर्भ हुआ घन समि स विद्वानस जो विद्वान विद्वान अर्थात यहाँ उपासक मात्र ओंकार अभिज्ञ तिन्त्र ओंकार का वो जो ध्यान करता है एक तस्वान हिरण्यगर्भा परमाख्य पुर ईक्ष सर्वशरी पश्यति ध्यायमानः स विद्वान्मात्र ओंकार अभिज्ञा अभिज्ञा अर्थात तिन्मात्र ओंकार इश्का ध्यान करता है ए तस्मात अभी चुटने पर वो हिरण्य नगर जाएगा ए अभी जाकर के वहाँ से ए तस्मात जीव घनात हिरण्यगर भात तो यह समान पार्थ यहाँ तक चार पद समानधिकरण्य हो गए ए तस्मात जीव घनात घन गहना शब्द का अर्थ समष्टि समष्टि जीव से वही हो गया हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ हिरण्यम विशुद्ध विज्ञान गर्भो अंतसारो यस हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ का स्वरूप क्या है कहते हैं विशुद्ध विज्ञान हिरण्यगर्भा पर पर अर्थात सुश्रेष्ट पदार्थ के अपेक्षा ये पर स्थूल के अपेक्षा ये पर है हिरण्यगर्भा से पर कौन है कहते हैं परम परम अर्था पुरुषम ईक्षते तो ये पुरुष का ईक्षण वो कहाँ से करता है कहता है कि हिरण्य गर्भलोक जाकर के वहाँ से करता है तो वो पुरुष क्यों कह दिया गया कहते हैं पुरी स्वयं जो परमात्मा का वो ईक्षण करता है हिरण्यगर्भ लोक में जाकर के वो पुरी स्वयं पुरुषम सर्व शरीर अनुप्रविष्टम सर्व शरीर सभी शरीर में यही पुरुष ही अंतरात्मा रूपेण प्रविष्ट है पश्यती पश्यति ये कहाँ पश्यति यह लोक में ना हिरण्यगर्भ लोक जा करके कहीं को कहा गया कि ए तस्मात् जीवघनात् हिरण्य गर्भा परात हिरण्य में जा करके वहाँ से देखता है अर्थात हिरण्यगर्भ लोक में जाएगा जा करके के वहाँ ब्रह्मा जी का उपदेश से ये मुक्त होगा ये तीन मात्रा का तो ध्यान किया है ओंकार का किंतु नहीं जानता है कि यही तीन मात्रा ये निर्गुण ब्रह्म का निर्गुण ब्रह्म को भी लक्षित करता है ऐसा नहीं जानता है तो सगुण का उपासना किया तो करने से हिरण्यगर्भ लोग प्राप्त किया पश्य ध्याय अर्थात ब्रह्म लोक में ध्यान करके तो फिर पश्यती अनुभव कर लेता है ये जो वेदांत परिभाषा का विषय परिच्छदमयी है तो ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्तें प्रतिसंचरे परन्ते कृतात्मा प्रवशती परम पदम ब्रह्मणा सहते सर्वे ये तो ब्रह्म जाएगा वहाँ ब्रह्मा जी के साथ संप्राप्तें प्रतिसंचरे प्रतिसंचर प्रलय संचर सृष्टि प्रतिसंचर प्रलय प्रलय जब प्राप्त होगा प्रलय अर्थात ब्रह्मा जी का मृत्यु उस समय में तो कृतात्मान जो करना था वो लोग कर दिए परस्य अंत परस्य हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ का जब अंत होगा उस समय में परम पदम प्रविशंति और सब परमात्मा के साथ विदेह मुक्ति हो जाएगा पश्यती ध्यामान तो ध्यान करता हुआ अर्थात तो वहाँ ब्रह्म लोक में जाकर के क्षण ध्यान करके परमात्मा के साथ एक हो जाता है अर्थात तो उसको निर्गुण ज्ञान हो जाता है टीका में स विद्वान इदानिम ध्यायमानः पश्चात ब्रह्म लोकम प्राप्त भाष्य में कहा गया कि ब्रह्म लोक को जाएगा वहाँ ध्यान करके परमात्मा को प्राप्त कर लेगा क्योंकि इक्ष कहा कहते हैं कि जीव घनात हिरण्यगर्भ लोक में जाकर के वहाँ से परमात्मा का दर्शन करेगा टीकाकार कह रहे हैं कि स विद्वान इदानिम ध्यायमान पश्चात ब्रह्म प्राप्त त तो यहाँ ध्यान करता है करके आगे ब्रह्मलोक लोक प्राप्त करेगा इसलिए भाष्य और टीका में थोड़ा साम, समानता नहीं रहा ये हमको स्पष्ट कर देते हैं पांच नंबर टिप्पणी देखिए पश्यति ध्यायमान इति ये मंत्र में ऐसा है तो भाष्य के अनुसार ब्रह्मलोक में जाएगा और ब्रह्मणा उपदिष्टम तत्त्वम क्षणम विमृशन इत्यर्थ ब्रह्म लोक में जाएगा ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के द्वारा तत्व का उपदेश प्राप्त करेगा और क्षण विमृषन ध्यायन क्योंकि ब्रह्मलोक से परमात्मा का दर्शन करता है और ध्यान शब्द का अर्थ हो जाएगा कि ब्रह्मलोक में क्षणम विमृशन एक एक तो क्योंकि उतना पाप से तो शुद्ध हो गया है केवल ये अभेद का उसका उपदेशन नहीं था अभी ब्रह्मा जी का अभेद उपदेश होने से क्षणम विमृशन ये भाष्य का अर्थ हुआ अर्थात ध्यान करेगा ब्रह्मलोक में अभी टीका इसलिए टिप्पणी कार्य कहते हैं टीका तो अत्र भिन्न मार्गा यहाँ जो टीका है उसका मार्ग भिन्न अर्थात तो वो कहता है कि यही वो ध्यान करेगा तो टीका में दे दिया स विद्वान इदानी ध्यायमान इदानीम अर्थात अस्मिन लोके अस्मिन शरीरे यही तीन मात्रा का ध्यान करता हुआ पश्चात ब्रह्मलोकम प्राप्त फिर ब्रह्मलोक प्राप्त करेगा तत्र ब्रह्मलोके फिर ब्रह्म में स्थावर जंगमेभ्य पारात स्थावर जंगम ये सब हो गए पर न स्थवरजंगभ्य परा स्थवर जम सब स्थूल पदार्थ विशेष पर कौन हो गया जीवघन जो समि सूक्ष्म हिण्यगर्भ तो स्थावर जंगभ्य पर हो गया हिरण्यगर्भ तस्मा पर जीवघना आगे परम पुषम पश्यति परम पुषा निर्गुण ब्रह्म का अनुभव कर लेता है ततो मुक्तो भवति इति अन्वय तो टीकाकार कह रहे हैं कि यही ध्यान करेगा यहाँ से हिरण्यगर्भ जाए लोक जाएगा और ब्रह्म लोक से परम पुरुष का वहाँ से दर्शन कर लेगा और वहाँ कोई ध्यान का आवश्यक नहीं है टीकाकार का मत में भाष्यकार का मत में किंतु तो वहाँ ध्यान करेगा क्षण विमृषण ऐसा कहा गया भाष्य में तद एक तस्मिन यथोक्तार्थ प्रकाशको मंत्रो इसी अर्थ को कहने के लिए आगे और मंत्रो दो मंत्र होते हैं अभी इसी अर्थ को अर्थात हिरणनगर व लोग जा करके के वहाँ से कैसे ये प्राप्त कर लेता है और यहाँ तीन मात्रा का ध्यान करने से कैसे हीरणनगर्भ लोक जाता है और यह तीन मात्रा का तो ध्यान किया फिर भी उसको क्यों ऐक अनुभव नहीं हो गया इस बात आगे कहेंगे एक मात्रा द्विमात्रा ध्यान किया तो कह दिया एक मात्रा ध्यान करेगा तो तूर्णम इसी लोक में आ जाएगा द्वितीय मात्रा का ध्यान करेगा तो सोम लोक चंद्र लोक जाएगा किंतु पुनरावर्तन हो जाएगा तीन मात्रा का ध्यान करेगा तो ब्रह्म लोक जाकर के वहाँ से मुक्त होगा तो क्यों यहाँ सद्य मुक्ति नहीं हो गई तीन मात्रा का तो करता है ये सब आगे मंत्र में कहते हैं टीका में तत्र यह पुनर एतम इत्यादि न उक्ते अर्थे आद्य मंत्र योजयती तत्र यह पुनर एतम त्रिमात्रेण ओंकारेण अभिध्यायित ये जो पंचम मंत्र में कहा गया इस मंत्र में जो कहा गया इसका और अंतिम में कहा गया था इसको स्पष्ट करने के लिए आगे दो मंत्र आएंगे वो दो मंत्र का आद्यम मंत्र यूज थी प्रथम मंत्र आगे आता है तीस्रो मात्रा, मृत्य। मात्रा मृत्यु मृत्युमत प्रयुक्ता अन्यन्य सत्ता अन भीप्रयुक्ता क्रियासु बाह्याभ्यंतरमध्यसु सम्य प्रयुक्तासु न कंपते जिस मात्रा मृत्यु मृत्ुमत मात्रा एक नंबर टिप्पणी देखिए एक एक मात्रा अलग अलग ये मात्रा का स यदि एकमात्र अभिध्यायित इत्यादि के द्वारा कहा गया द्वितीय द्विमात्रेण त्रिमात्रेण इस प्रकार कहा गया मृत्यु मत से एवं उक्तत्वात ये मृत्यु फल को ही प्राप्त करेगा और जो पंचम मंत्र में कहा गया तीनों मात्रा का ध्यान करेगा तब तो हिरण्यगर्भ लोक जाएगा तो वो तो साक्षात् मृत्यु नहीं है इस लोक में प्रत्यावर्तन कर जाना अथवा इसे लोकों को प्राप्त करना ये तो ठीक है मृत्यु हो गया किंतु तीनों मात्रा इसलिए कहते हैं मपि दिव्य भोगमात्र अभिलाषेण ब्रह्म भिन्न हिरण्यगर्भादी विषयत् अथवा अदात मृत्युमत फलक अवधारणा भाव ये तीनों मात्रा अलग अलग करे अथवा तीनों को मिलाए इससे क्या प्राप्त होगा कहते हैं दिव्य भोग मात्रा अभिलाषण इसको अभी सद्य मुक्ति की इच्छा ही नहीं थी तब तो ब्रह्म से मैं भिन्न हूँ इस प्रकार ब्रह्म से भिन्न का उपासना करता है किसका कहते हैं हिरण्य का परम पुरुषम कहा गया तेजस्वी संपन्न अर्थात आदित्य मंडलस्थ ये तो हिरण्य है इसको विषय करने वाले ये उपासना हो गए और जो भी शुद्ध चैतन्य ब्रह्म से अन्य विषय को उपासना है वो सब अतो अन्यद आर्तम इसी प्रकार की ये बृहदारण्य का मंत्र है याज्ञ बोल जी कहते हैं अतो अन्यद आर्तम उदालकों को कहते हैं ना इसको भी कहें, हैं को भी कहे हैं। अतो अन्यद आर्तम इससे अर्थात ये शुद्ध चैतन्य से अन्य जो है वो सब आर्तम आर्तम विनाशी मृत्युमत फलकत्व से एवं अवधारणात एक मात्रा द्वितीय मात्रा तृतीय मात्रा और तीनों मात्रा को मिलाए किंतु ब्रह्म से भिन्न है उपास्य इस प्रकार की मानता है तो मृत्यु को ही प्राप्त करेगा यदवा अनात्मत्वादेव मात्राणाम स्वरूपतो तो मृत्युमत्व विनाशीत्व इति जो तीसरो मात्रा मृत्युमतः कहा गया फलदृष्टि से इनको विनाशी कहा जाए अथवा ये तीनों मात्रा ये स्वयं विनाशी है इस प्रकार के मंत्र का अर्थ हुआ तीसरो मात्रा मृत्यु मृत्युमत्य किंतु प्रयुक्ता अन्यासक्ता अनभिप्रयुक्ता क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमाशु सम्यक प्रयुक्ते प्रयुक्तासु ज्ञ न कंपते इस प्रकार के अर्थात दूसरा वाक्य का अन्वय ये तीनों मात्रा इसका ध्यान सिद्ध पुनः मृत्यु ही प्राप्त होगा ये बात ठीक है किंतु Pray贍, प्रयुक्ता प्रयुक्ता अर्थात तो प्रकर्षण युक्ता प्रकर्षण अर्थात तो तीनों को संश्लेष करके मिला करके ध्यान करना प्रयुक्ता दो नंबर टिप्पणी हाँ कहते हैं पंचम मंत्र में भी तो कहा गया था तीनों मात्रा का ध्यान करता था अभी आप यहाँ भी कहते हैं कि तीनों मात्रा को मिला करके ध्यान करना अं अंतर क्या है दो नंबर टिप्पणी कहते हैं परब्रह्म विषया संश्लिष्टाच तू ता न मृत्युमत्यशयन आह पंचम मंत्र में भी तीन मात्रा का ध्यान किया था किंतु पर को विषय नहीं करता था हिरण्य को विषय क्या अभी किंतु पर को विषय करेगा तभी इसको प्रयुक्ता कह दिया गया पर प्रयुक्ता संश्लिष्टा अन्वन्य सत्ता परस्पर के साथ सत्ता अर्थात तो तीनों मात्रा को मिला करके ओंकार ऐसा जान करके पर का निर्वण ब्रह्म का अगर ध्यान करता है तो अनवन्य सत्ता अनवि प्रयुक्ता अनभिप्रयुक्ता अर्थात विप्रयुक्ता अर्थात प्रत्येकों को अलग अलग करके ध्यान करना है और नयुक्ता इत अभिप्रयुक्ता हो जाएगा अर्थात प्रत्येकों को अलग अलग करके नहीं ध्यान कर रहा है मिला करके ध्यान कर रहा है मिला करके ध्यान कर रहा है किंतु ये तीनों में जो विशेषता है अभी उनके ऊपर ध्यान नहीं है अ उ म ये तीन मात्रा के ऊपर हम ध्यान कर रहा है इस प्रकार क्यों कर रहे हैं अकार का जो अर्थ है ये जागृत अवस्था विश्व इसका अभिमानी है स्थूल पदार्थ हैं विषय है इस प्रकार के विशेष रूपेण ध्यान नहीं कर रहा है तीनों मात्रा जानता है किंतु उनको सामान्यत्वे न ध्यान कर रहा है उसको कहा जाएगा अभिप्रयुक्ता और न अप्रयुक्ता इति अनभिप्रयुक्ता अर्थात तीनों मात्रा को मिलाकर के ध्यान कर रहा है और तीनों का विशेष अर्थ को भी जान करके ध्यान कर रहा है अ उ म ये तीनों का विशेष अर्थ को जानता है फिर अन्यत्र जैसा कहा जाता है अ को उ में उ को म में इस प्रकार के लय चिंतन करके और मात्रा तक जाएगा तो यहाँ कहा गया कि अनब प्रय। अनभि प्रयुक्ता तीनों संश्लिष्ट है अन्योन्या सत्ता मिले हुए हैं और विशेष रूपेण प्रत्येकों का अर्थ को जान करके अगर ध्यान करता है तो तो सु क्रिया अर्थात ध्यान क्रिया बाह्य आभ्यंतर मध्यमासु बाह्य बाह्य हो गया जागृत और आभ्यंतर सुसुक्ति मध्यमा स्वप्न ये तीनों को विषय बना करके ध्यान करता है अउम तीनों है तो क्रिया सुखा अर्थ ये तीन बाह्य आभ्यंतर और मध्यमा को विषय बना करके जो ध्यान करता है औ का इस प्रकार की विशेष अर्थ जान करके ध्यान करना <coughs> वही ध्यान हो गया सम्यक प्रयुक्ता तभी मात्रा सम्यक प्रयुक्ता हो गया इसी प्रकार के ध्यानों में तो सम्यक प्रयुक्ता यश्याम है नशीन ध्यान है वो ध्यान हो जाएगा सम्यक प्रयुक्त उसमें क्रिया यहाँ विशेष है क्रिया इसलिए सम्यक प्रयुक्ता यासु क्रियासु इस प्रकार के विग्रह तीनों मात्रा जिन क्रियाओं में सम्यक प्रयोग हो गए क्रिया जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये सब का जो ध्यान करना जो तीनों का विशेष रूप से जान लिया है तो वो यहाँ वो फिर ज्ञानी होता है न कम पते ये पूर्व तीन से विलक्षण है अर्थात ये ज्ञान प्राप्त करता है ठीक है में भाष्य हेले तीसरस त्रिसंख्या का अकार उकार मकाराख्या ओंकार से मात्रा है मंत्र में कहा तीसरो मात्रा तीसरा का अर्थ कहते हैं त्रिसंख्या का बहुरी है और मात्रा कहते हैं अकार उकार मकाराख्या ओंकार का जो तीन मात्रा ये तीनों मृत्यु मृत्य। है मृत्यु वाले हैं मृत्यु विदेता मृत्युमत्य क्या प्रत्यय हुआ यहाँ मतुप क्या सूत्र है तद सेनि मधु तत् अस्म अस्ति मतुप यहाँ कहते हैं तद अस्त मृत्यु आसा अस्ति इति मृत्यु मृत्युमत्य मृत्युमति मतुपन से के सूत्र से होगा उगित से तगी पौने से बहुवचन का रूप हो गया मृत्युमत्य अर्थात तो मृत्यु वाली ये सब है मात्रा ता मृत्युमत्य है अर्थात तो मृत्यु गोचराद अनिक्रांता मृत्यु गोचरा है वही इत्यर्थ मृत्यु का जो गोचर है गोचर अर्थात तो उसका मृत्यु का दृष्टि में रहना जैसे कहते हैं कि सामने में जितने लोग बैठे हैं सब हमारे दृष्टि गोचर गोचर अर्थात तो हमारा दृष्टि का अंदर में है तो दृष्टि का अंदर में अंदर में क्या इसका अच्छा शब्द क्या होगा विषय दृष्टि विषय बन जाते है <coughs> तो मृत्यु का विषय को ये तीन मात्रा अतिक्रमण नहीं किए अर्थात तो मृत्यु गोचर अर्था मृत्यु का विषय ही बन जाते है ए वो इत्यर्थ है टीका में प्रत्येकम ब्रह्म दृष्टि प्रत्येकम च बिना उपासकान मृत्यु अनतिक्रमादित्यर्थ प्रत्येकम और मिला करके भी करता है फिर भी ब्रह्म च बिना एक एक करके अलग अलग करके ओ उ म अलग अलग करके करे अथवा मिला करके तो करता है किंतु ये ब्रह्म ही है निर्गुण ब्रह्म है इस प्रकार की दृष्टि के बिना अगर करता है जैसे पंचमंत्र में कहा गया तीनों मात्रा का तो उपासना करता है किंतु तो ब्रह्मलोक को प्राप्त किया सद्य मुक्ति नहीं हो गई इस प्रकार की जो तदुपासका तो दुपासकाना, मृत्यु अनतिक्रमात् तो उनका मृत्यु अतिक्रमण नहीं हुआ अर्थात तो तो सद्य मुक्ति नहीं हो गई मतलब जीवन मुक्ति अवस्था प्राप्त नहीं किए ब्रह्मदृष्ट्या संश्लिष्ट च प्रयुक्ता ना दो दोष है जो मंत्र में कहा गया कि प्रयुक्ता इसका अर्थ कहते हैं ब्रह्म दृष्टिया संश्लिष्ट न तीनों को मिलाया और ब्रह्म दृष्टि किया तीनों को तो मिलाया था पूर्व में भी पंचम मंत्र में भी किंतु वहां ब्रह्म दृष्टि नहीं था <coughs> चार नंबर टिप्पणी में एक संशोधन है हाँ चार नंबर टिप्पणी लिखा ननु तीसरी नाम अपनी के नीचे है तत्व त्तम इत्यादि दिया तो वो तत्को तत्म प्रथमत को, तत को यह कर देना है तो विद्वान के आगे य तम इत्यादि कथम उपपाद्यता यहाँ यह, संशोधन चाहिए टीका में ब्रह्मदृष्टिया संश्लिष्टव तीनों को मिला करके समूय चर्थात मिला करके समूय एकत्री एकत्रीकरण प्रयुक्ता इति न अयम दोषः तीनों को मिलाकर के करे और ब्रह्म दृष्टि से करे ये जो मृत्यु मत हो जाते हैं ये दोष नहीं रहेगा किंच भाष्य में किंच सत्ता अर्थात इतरे तरह तीनों मात्रा को मिलाकर के करे इतर तरह अर्थात परस्पर के साथ संबद्ध अ को ऊ में ऊ को म में इस प्रकार की जो सब ली कर लेना अनभि प्रयुक्ता ये मंत्र में है इसका अभी व्याख्यान आरम्भ करते हैं भाष्यकार विशेषण एक एक विषय एवं प्रयुक्ता इति विप्रयुक्ता विशेष करके एक एक अ को केवल अ का ही उपासना करता है ये विशेष रूप से अ का सब चीज जानता है उसका अभिमानी उसका अवस्था उसका विषय ये सब जान करके किंतु एक एक विषय में ही करता है पाँच नंबर टिप्पणी दे दिया एक एक विषय जागृत आदि रूपे ये हो गया विप्रयुक्ता न तथा तो विप्रयुक्ता इति अभिप्रयुक्ता अर्थात एक एक विषय को नहीं करता है अर्थात तीनों को मिलाकर के करता है तीनों को मिलाकर के तो करता है किंतु प्रत्येक का अर्थ को विशेष रूपेण अभी नहीं कर रहा है तो ये हो गया अविप्रयुक्ता अर्थात सामान्य रूपेण ओंकार का तीन मात्रा ऐसे जान करके उपासना कर रहा है और न अविप्रयुक्ता अर्थात तो मिला करके सामान्य रूपेण जानना और अभिप्रयुक्ता मिला करके सामान्य रूपेण नहीं मिला करके विशेष रूप से भी जान करके उपासना करता है हो गया अनभिप्रयुक्ता अर्थात तो विशेषण प्रत्येक मात्रा का अर्थ जान करके तीनों को मिला करके उपासना करता है किंतु टीका में जागृत आ गया किंगतर ही अर्थात फिर किस प्रकार की उसका उपासना होता है कहते हैं विशेषण एक ध्यानकाले काले तिसु क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमाु जागृत तो है उसका जाग्रत स्वप्न सुषुप्त स्थान पुरुष अभिध्यान लक्षण योगक्रियासु सम्यक प्रयुक्तासु <clears throat> सम्य ध्यान काले प्रजितासु न कंपते न चलति जो योगी यथक्त विज्ञ विभाग विभाग ओंकार से ओ नो मित्रुण संगो भग रंग इंद्र बृहस्पति सन्ो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमे प्रत्यक्ष ब्रह्माशिवादीशम ऋतमवादिशं सत्यमवादिश शांति शांति शांति ओ सहना यशंद yes, <laughs>